जय जय श्री राधे श्याम गौर हरी बोल श्री जय श्री महाराज भूलभारे हारी लाल की जय जै। जै। श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथि की जय श्री नय गौर हरिमो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय द्वादश रमण हरि गोविंद जय जय राम रमण हरि गोविंद जय जय गोलवृंडावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यमलगल वाग्म ममृत जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षक्षतष्णाक्ष परम धाम जगद्धाम नमा तक हृदय तो हम प्रेरणया प्रवर्तिहंबराकुर तर हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीप्र श्री जाप गणरघुनाथन्तम तम सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यम श्रीराधा पद सहगणललता श्री विशाखान्विता नाराएण नमस्कृत नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तयमुदी मधुरेश मधुरी मै माधव मुल मतलमोहन मुदा मर्द मनसो महामहामोह बांशाकृभ्य कृपादुभ्यूच पत्ता पावनेभ्यो श्रीवैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनकदयावलोको हे भट्टियुग्म सुमते रघुनाथदासजीव मे कुत मन मा तुलसी पद्म बना च पुराण पठनम यो तो हरि बुलशु वृंदावन बिहारी नारायण नारायण परम श्री, श्री चैतन्य चरितमृत श्रीमन गौड़ीय भक्तगणों ने महाप्रभु के लिए सुंदर झाली सारी सामग्री साथ में ला करके महाप्रभु को भेंट की गोविंद को संभलाई श्री गोविंद सब संभाल करके रख रहे हैं और उसमें विशेष रूप से श्री दमयंती जी और श्री राघव पंडित भाई बहन ने जो सुंदर झाली तैयार की है उस झाली का विशेष रूप से निरूपण श्री कविराज गोस्वामी ने किया जो स्थानीय आंचलिकोरि रंग जिसमें छाया हुआ है ऐसे रीजनल जो कलर उससे युक्त जो सुंदर झाली उस झाली का विवरण श्री कविराज गोस्वामी जी ने विशेष रूप से किया जिसमें अंचल में उस रीजन में जिस शब्द का प्रयोग होता है वो ही लौकिक भाषा के आंचलिक भाषा के शब्दों का और वही संस्कृति वैसा ही व्यवहार इनको प्रस्तुत किया जहां सभ्यता और संस्कृति दोनों की दोनों अपूर्व से आंचलिक रंग को लेकर के वो एक आंचलिक रंग वहां पर दिखाए गए सभ्यता और संस्कृति में वही अंतर है जैसे किसी मुद्रा के बाहरी रूप में और मुद्रा की क्रय शक्ति में अंतर होता है एक नोट है एक सिक्का है उसमें कुछ लिखा हुआ है कुछ छपा हुआ है उसके आगे पीछे जो सामने दिख रहा है उसको हम कहेंगे जैसे सभ्यता परंतु उसमें वस्तु को खरीदने की जो शक्ति है उस शक्ति को हम कहेंगे संस्कृति ऐसे ही जीवन व्यवहार का जो प्रकार है वो स्थानीय और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अलग अलग होता है कहीं ठंड ज्यादा पड़ती है कहीं ठंड कम पड़ती है किसी क्षेत्र में कोई वस्तु जल्दी उत्पन्न होती है ज्यादा उत्पन्न होती है वो वहां के जीवन का एक व्यवहार बनेगी दूसरी जगह वही वस्तु बड़ी महंगी मिलेगी समुद्र के किनारे दाव बड़ा सस्ता मिल जाएगा परंतु यहाँ पर तो चालीस पचास रुपये में एक दाव आएगा इतना महंगा मिलेगा तो अंतर पड़ जाएगा जहां जो वस्तु स्थानीय जहां का उत्पाद है वहां पर वो वस्तु और उससे बनी हुई जो वस्तुएं हैं वे सहज से सुलभ होती हैं उसी के अनुरूप भाषा सुलभ होती है उसी भाषा के अनुरूप ही कहीं उसके प्रभाव का अनुकरण करने के लिए अलग शब्दावली भी उस वस्तु को प्रदान कर दी जाती है वहां की अलग अलग शब्दावली विराजमान होती है कहीं कोई चीज किसी तरह से बोली जाएगी कहीं किसी तरह से बोली जाएगी तो जैसे ब्रिज में कहा जाएगा कमोरी कमोर माने हडिया किस मैंने दूसरे घड़ा कह दिया जाएगा उसको हड़िया कह दिया जाएगा परन्तु कमोरी शब्द माने कमा करके रखने वाली जगह है तो ऐसी जो जगह है वो कमोरी कहलाएगी तो हर एक जगह की आंचलिक भाषा वो अलग होती है वो उसके अनुसार ही जो जीवन का साक्षात्कार है वह साक्षात्कार विशेष रूप से प्रकट होता है इसलिए भाषा की संरचना में जो प्रभाव है वो प्रभाव भी भाषा की रचना में बहुत बड़ा योगदान देने वाला दे, देने वाली वस्तु होता है ये एक सहज स्वरूप है अब नदी का पानी कल कल छल छल करके बहरा था और कल कल छल छल क्या होता है केवल एक प्रभाव को प्रस्तुत करना है मर्मरिंग ऑफ द लीव मर्मरिंग क्या होता है वो मरमर -मर कुछ आवाज आती होगी अब वो भी अलग अलग तरह से सुनी जा सकती है जहां पर लकड़ी के फर्श फर्श होते होंगे वहां पर आएगी आवाज थप और जहां मिट्टी का फर्श होगा वहां पर आवाज आएगी धम तो फायरिंग जो है उसकी भी कोई आवाज सुनेगा बूम और कोई सुनेगा धाम धाए तो कहीं बूम कहलाएगा कहीं धाए कहलाएगा तो एक व्यक्ति सुनेगा गोली की आवाज को बूम के रूप में एक दूसरा व्यक्ति सुनेगा उसी आवाज को धम के धाए के रूप में तो ये कहीं कहीं उनकी परिस्थितियों के अनुसार जो गूंज है उस गूंज का असर अलग अलग है और इसीलिए एक ही वस्तु को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ढंग से कहीं प्रस्तुत किया जा सकता है तो आ, कहने का तात्पर्य है कि आंचलिक जो प्रभाव है वह आंचलिक प्रभाव कहीं न कहीं प्रकट होता है और आंचलिक प्रभाव से जो वर्णन है उसमें जीवंतता जैसी आती है वैसी जीवंतता कहीं दूसरी जगह नहीं आती है श्री महाप्रभु आनंद पूर्वक आप श्री नरेंद्र सरोवर पर जल वि करने के लिए पधारते हैं श्री जगन्नाथ जल विहार करने के लिए पधारे हैं नरेंद्र सरोवर पर महाप्रभु भी उस समय जल सरोवर आनंद पूर्वक अपने पर्कर के साथ में जल के लिए कर रहे हैं दशम परीक्षित का पचास में प्यार के जल लीला करी गोविंद चलीला आले निर्जगण लया प्रभु चौलिल देवाले इस प्रकार जल लीला जल केली करने के पश्चात श्री मदन मोहन जगन्नाथ जी के जो प्रतिनिधि स्वरूप हैं चल स्वरूप हैं वे जल केली करने के लिए नौका केली करने के लिए पधारे और नौका केली करने के बाद में जल केली करने के बाद में श्री जगन्नाथ श्री मदन मोहन जी वे तो पधारे अपने मंदिर मान श्री जगन्नाथ मंदिर में लौट गए हैं और श्री प्रभु भी उस समय श्री प्रभु के साथ में श्री मदन मोहन जी के साथ में नृत्य करते हुए आनंदपुरम देवालय माने जगन्नाथ जी के मंदिर ही आए जगन्नाथ देख पुनी निज घर आएगा जगन्नाथ का दर्शन करके महाप्रभु फिर अपने घर मान गंभीर में लौट करके आए अपने डेरा के ऊपर अपना जहां दवास स्थान है वहां पर श्री महाप्रभु लौटे प्रसाद आना या भक्त गणे खाओ के फिर भक्तगणों को श्रीमद महाप्रभु ने भोजन कराया अपने हाथ से करके भोजन कराया सबको भोजन कराया वैष्णव को प्रसाद कराने में श्री ठाकुर को तो दृष्टि के द्वारा प्रसाद को आरोपते हैं और वैष्णव के मुख से साक्षात रोकते हैं इसलिए वैष्णव सेवा का वैष्णव को प्रसाद पान का प्राप्त कराने का बहुत बड़ा लाभ है साक्षात साक्षात सेवा मुखार सेवा मुखारविंद की रूप से तो वैष्णवों को प्रसाद पवाना यह श्री कृष्ण के मुखारविंद की ही सेवा है जैसे वैष्णव के मुख्य माध्यम से आप साक्षात आरोग्य रहे हैं वहां पर भी भक्त स्वरूप में भी मुख्य माध्यम से आरोपते हैं परंतु जितना आरोपते हैं उतना ही उत्पन्न कर देते हैं वैसा का वैसा, पंत वैष्णव के मुख से साक्षात आप आरोपते हैं इष्ट गोष्ठी सभा लया कथोक्षण कई प्रसाद करने के बाद में कुछ देर इष्ट गोष्ठी की और इष्ट गोष्ठी करने के बाद में निज निज पूर्व भाषाएं सभा पठायल श्रीमद महाप्रभु ने फिर अपने अपने पूर्व वाले जो स्थान है जो जहां टिका था अपने अपने डेरे पर सबको तो भेजा गोविंद ने ठाई राघव झाली समर्पिया श्री राघव ने जो झाली लाई थी उस झाली को श्री गोविंद जी को समर्पित किया महाप्रभु के परम सेवक हैं गोविंद और श्री महाप्रभु के चरणों के को भी पलोटते हैं तो जो भी भेंट आई वो झाली जो आई उस झाली को गोविंद को श्री राघव पंडित ने संभाल अब महा पर तो लेंगे नहीं सब संभाल करके रखने का जो काम है वो तो श्री गोविंद का है भोजन ग्रह कोने झाली गोविंद राखे ला और वो समय भोजन ग्रह के कोने में श्री गोविंद ने उस झाली को संभाल करके रख दिया है उस जो बड़ी बहुत बड़ी टोकरी आई थी ऊंची उस झाली को संभाल करके रख दिया पूर्ण बस्व झाली आजाद करिया दिव्य परिवारे राख अंधग्रह लाया इस प्रकार पहले भेजी हुई जो झाली है उसको खाली करके उस झाली को तो दे दिया में उसका सामान जो था उसको रख दिया है और दूसरे कमरे में ले जा करके बचा हुआ जो सामान था उसको दूसरे कमरे में रख दिया है तो पूर्व बस् झाली पहले वर्ष वर्ष बर, जो झाली आई थी उसको आजाद कोरिया उसको वो खाली करके वो झाली लौटा दी और सामान जो है वो सामान को कमरे में ला करके रख दिया है आठ दिन महाप्रभु निज गुण लाया जगन्नाथ देखले ले शय्योत्थान ले आया अब एक दूसरे दिन की बात है श्रीमंत महाप्रभु अपने भक्तगणों को संग में लेकर के श्री जगन्नाथ के शयनोत्थान जो नीला है उसका दर्शन करने के लिए पधारे जो निर्मल्य दर्शन दक्षिण में कहते हैं निर्मल्य दर्शन और उत्तर में कहते हैं अपन झाल जा, मंगला दर्शन तो मंगला का दर्शन करने के लिए निर्मल दर्शन करने के लिए माने रात का जो बासी श्री प्रभु का स्वरूप है अभी स्नान नहीं किया है उस निर्मल दर्शन करने के लिए श्रीमद् महाप्रभु प्रातः काल के समय मंगला के समेशी श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में पधारे सो जगन्नाथ देख लेन शयोत्थान या शैया से उठने की जो लीला है मंगला का दर्शन करने की लीला उसको देखने के लिए आप पथा रहे बेड़ा कीर्तन आरंभ करें श्रीमंद महाप्रभु ने बेड़ा कीर्तन प्रारंभ किया जगन्नाथ जी की परिक्रमा देते हुए कीर्तन करते हुए कीर्तन करते हुए परिक्रमा दे रहे हैं पूरे मंदिर की परिक्रमा दे रहे हैं जगन्नाथ जी की परिक्रमा भी बिल्कुल लंबी चौड़ी है उतनी छोटी भी नहीं है इतना बड़ा मंदिर है परिक्रमा तो बेड़ा कीर्तन कर रहे हैं मैंने परिक्रमा भी सब भक्तों को लेकर के महाप्रभु कर रहे हैं सात संप्रदाय पर वे गायित ला और उस समय सात संप्रदाय महाप्रभु के जितने भी well वर्ग हैं उनके सात संप्रदाय वे गायन करने के लिए लग गए माने अलग अलग संप्रदाय में महाप्रभु गायन कर रहे हैं सब संप्रदाय वाले ये अनुभव करें, करें लो हमारे पास में ही महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं हमारे बीच में ही हमारे ग्रुप में ही महाप्रभु का नृत्य हो रहा है महाप्रभु सब संप्रदायों के बीच में सबको सबके बीच में कीर्तन करते हुए नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं सात संप्रदाय नृत्य करे सात जन सात संप्रदाय में अपने अपने संप्रदाय को लेकर के नृत्य कर रहे हैं पहला संप्रदाय है अद्वैत प्रभु का अद्वैत आचार्य का दूसरा जो संप्रदाय है वो है श्री नित्यानंद का फिर बकरेश्वर फिर अच्युतानंद फिर श्रीवास ये सब सत्यराज खान और नरहरिदास ये सात संप्रदायों में श्रीमंद महाप्रभु आनंद पूर्वक नृत्य करते हुए विराजमान सात संप्रदाय प्रभु कौरें भ्रमण श्रीमंद महाप्रभु कीर्तन करते करते सातों संप्रदायों में भ्रमण कर रहे हैं कभी एक काल में सात प्रकाश में धारण करके महाप्रभु नृत्य करते हुए दिखते हैं कभी एक स्वरूप से सब स्वरूपों में भ्रमण कर रहे हैं कभी इस संप्रदाय में कभी उस संप्रदाय में और कभी अलग अलग एक काल में ही सातों संप्रदायों में सातों ग्रुपों में महाप्रभु आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे हैं मोर संप्रदाय प्रभु ए छे सभा सबको यही लग रहा है कि महाप्रभु मेरे साथ में ही नृत्य कर रहे हैं हमारे ग्रुप में ही महाप्रभु हमारे संप्रदाय में ही महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं संप्रदाय शब्द ये बहुत आदरणीय है जहां वेद से लेकर के अधना पर्यंत पूरी की पूरी परंपरा प्राप्त हो उसको कहेंगे संप्रदाय जहां कोई बात बीच में टूट गई हो और फिर कोई नया मत स्थापित किया गया हो उसको हम कहेंगे मत बात तो मत होना एक अलग बात है संप्रदाय होना अलग बात है तो जहां वेद से लेकर के अधुना पर्यंत अविकल रूप में जो परंपरा गुरु शिष्य से विराजमान है उसका नाम है संप्रदाय जहां वेद से जुड़े नहीं है बीच में व्यवधान है कुछ अंश लेलिया वेद से सिद्धांत ले लिए कुछ डॉक्टर वहां से उनको ग्रहण कर लिया और फिर अपनी कोई बात नई ढंग से प्रस्तुत की उसको फिर मत कहेंगे परंतु जो बेद के साथ में तरह जुड़ी हुई हो वो संप्रदाय इससे संप्रदाय भक्त ब्राह्मण संप्रदाय भक्त वैष्णव उनकी प्राप्ति होना बहुत आदर की बात है और जहां संप्रदाय के साथ में जुड़े हुए हैं वो परम आदरणीय होकर के विराजमान इसलिए संप्रदाय को तोड़ करके अपनी बात को कहना उतनी बढ़िया बात नहीं है उसको हम पंथ कहेंगे उसको हम मत कहेंगे पंथ संप्रदाय वही होगा जहाँ वैदिक परंपरा श्री कृष्ण से जुड़कर के सीधी आज तक आ गई है मूल रूप में श्री श्री श्री, श्री ब्रह्मा श्री रुद्र श्री संधिक इत्यादि जो महाप्रभु श्री कृष्ण के साक्षात भक्तगण हैं, उनके साथ में सीधी जुड़ी हुई जो परंपरा है वो सीधी जुड़ी हुई परंपरा परंपरा वह संप्रदाय कहलाएगी बीच में यदि तो कोई बात कही गई किसी महापुरुष ने कोई बात कह दी उसको हम पंथ या मत कहेंगे उसको संप्रदाय भी कहेंगे यहां पर तो श्री कृष्ण स्वयं नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु इसलिए साथ जो संप्रदाय है सात संप्रदाय सब ये अनुभव कर रहे हैं कि श्री कृष्ण श्रीमंद महाप्रभु हमारे बीच में ही नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो सात संप्रदाय प्रभु कौरे ब्रह्म मोर संप्रदाय प्रभु ऐसे सभा मौन भगवान सातों संप्रदायों में विराजमान हैं सब जगह नृत्य कर रहे हैं और पंत तो सबको ये अनुभूति हो रही है कि भगवान मेरे पास नहीं विराजमान है अनेकत्व प्रकटता प्रकाश भेद का अर्थ यही बताया गया कि विभू पदार्थ जहां अनेक स्थानों पर एक काल में ही प्रकट हो एक कालावच्छन्द होकर के अनेक जगह विभू पदार्थ अपने स्वरूप को दिखाए उसका नाम है प्रकाश। पूर्ण रूप में शिव प्रभु सब जगह नृत्य कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि एक स्वरूप प्रधान है दूसरी जगह कहीं वैभव के रूप में नृत्य कर रहे हो ऐसा नहीं है सब्य के साक्षात रूप में ही श्री प्रभु नृत्य करते हुए विराजमान संकीर्तन कोलाहल आकाश भेद संकीर्तन का कोलाहल हो रहा है नाम जप तीन प्रकार का कहीं है मौन जप कहीं है उपांशु और कहीं है संकीर्तन तो मौन उपायुषु और संकीर्तन तीन प्रकार का कीर्तन है मौन में हृदय में भगवत स्वरूप का ध्यान किया जा रहा है और मन मन में बिना उच्चारण के जहां जप किया जा रहा है उसका नाम है मौन जप जहां जीव हिल रही है परन्तु आवाज नहीं निकल रही है जहां अपनी आवाज स्वयं सुनी जा सके उसका नाम है उपायुषु जब और जहां बहुन मिलवा आवृत्ति पूर्वकम उच्च ही कीर्तनम उसका नाम है संकीर्तनम संकीर्तन की एक परिभाषा दी कि बहुत सारे लोग मिलकर के आवृत्ति पूर्वक जहां उच्च स्वर में कीर्तन करें एक प्रधान गुरुस्थानीय जो व्यक्ति है वो कीर्तन करा रहा है मुखिया और सब उसकी दोहाली कर रहे हैं पीछे उनका अमृत ग्रहण करते हुए दोहरा रहे हैं एक व्यक्ति पहले बोल रहा है और फिर सब लोग उसके पीछे बोल रहे हैं उसका नाम संकीर्तन तो बहुवीन मिलित आप बहुत सारे लोग मिलकर के पूर्वक उच्च स्वर में कीर्तन करें उसका नाम संकीर्तन ऐसे सब आनंद पूर्वक कीर्तन कर रहे हैं तो संकीर्तन कोलाहल आकाश आकाशभिद संकीर्तन के कोलाहल में आकाश भी जैसे छिद रहा है आकाश व्याप्त तो हो रहा है सब जगन्नाथ बासी देखी थी लाख उस समय जो सुंदर संकीर्तन की शोभा है उसको जितने भी जगन्नाथ बासी हैं वे सब दर्शन कर रहे हैं राजा आशी दूरे देखे निर्जगोण लिया अब श्री प्रताप रुद्र महाराज भी अपने महलों में आकर के विराजमान हो गए और महलों में आकर के विराजमान होकर के बल्ही से अपनी खिड़ खिड़की से देख रहे हैं अश्री महाप्रभु श्री महाराज के परम वे कोई भक्त सबका परिचय कराते हैं कि ये देखो ये आए इनका नाम ये है इनकी महिमा ये है एक एक आदमी का कहीं परिचय उस समय कराता श्री गोपीनाथ आचार्य प्रवृत्ति जो परम प्रिय जन है जो गौर देश के लोगों को भी जानते हैं बंगाल के लोगों को भी जानते हैं और राजा के पास में उड़िया में उड़ीसा में भी रह रहे हैं तो ऐसे जन श्री महाप्रभु के सब भक्तों का परचंद परिचय भी करा रहे हैं सो राजा अपने परकरों को देख करके अलग बैठे हैं राज पत्नी सब देखे अट्ताली चौड़िया और जितनी भी स्त्रीगण हैं, वे सब अट्तालिका में चढ़ के पर्दे के बीच से वे दर्शन कर रही है रानी की अपनी महम महिमा है इसलिए वे कहीं अताली चढ़कर के अताली पर चढ़ करके दर्शन कर रही कीर्तन आटो पे पृथ्वी कीर्तन के इतनी जोर का कीर्तन हो रहा है कि पृथ्वी भी जैसे हल्ला ही है हरी ध्वनि लोग कर रहे हैं अपूर्व कोलाहल चारों ओर हो रहा है ऐ मत का इस तरह से श्री महाप्रभु ने आनंद पूर्वक कीर्तन किया और आपने नाचते तभी प्रभुल मन श्री प्रभु का उस समय नृत्य करने का भी मन हुआ जब हृदय में अपूर्व आनंद आता है तो अपने आप ही नृत्य करने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है नृत्य निर्त और नृत्य ये दो स्वरूप हैं जहां ताल और लय का आश्रय ग्रहण किया जाए उसका नाम है नाट्यशास्त्र में नृत्य और जहां भाव का भी अंकरण हो और भाव का भी अभिनय हो उसका नाम है नृत्य नृत्यम गेम नृत्यम भाव लयाश्रयम जहा ताल का आश्रय लेकर के नृत्य किया जाए उसका नाम है नृत्य और जहां भाव का भावानुकरणम नृत्यम भाव भावानुकरण नाट्यम जहां भाव का अनुकरण किया जाए उसका नाम नाट्य और जहां भाव का भी प्रदर्शन किया जाए उसका नाम नृत्य तो नृत्य निर्त, नृत्य और नाट्य ये तीन चीज अलग अलग हैं। नाट्य में कहीं गद्य में या बोल करके या न बोल करके भाव का अनुकरण किया जाए जहां ताल और लय को भी कुछ अपनाया जाए और भाव का अनुकरण किया जाए उसका नाम है नृत्य जहां केवल ताल और लय उनकी एकाग्रता को स्थापित किया जाए उसका नाम है नृत्य इस प्रकार आनंद पूर्वक श्रीमत महाप्रभु को भी नृत्य करने का उस समय उल्लास उत्पन्न हुआ है तो सात दिगे सात संप्रदाय गाय बाजाय मध्य महाप्रेमावेशे नाचे गौर रहा सातों संप्रदाय मिल गए जो अलग अलग कीर्तन कर रहे थे सातों संप्रदाय हो गए हैं और बीच में श्री महाप्रभु आप नृत्य कर रहे हैं सब गायन बजायन बाजन कर रहे हैं और महाप्रेम में श्री महाप्रभु उस समय नृत्य कर रहे हैं उड़ियापद महाप्रभु मौने स्मृति हो समय श्री महाप्रभु के मन में सुंदर उड़िया पद जो है वो एक उड़िया पद स्फुत हुआ और स्वरूप से ही पद गायित आज्ञा दिल और श्रीमद महाप्रभु ने स्वरूप से कहा कि तो उस पद को गाओ उस पद को उठाओ उस समय श्री महाप्रभु श्री स्वरूप गोस्वामी उस समय गायन करे हैं जगमोहन परमंडा या बोले आहा जगत को मोहित करने वाले श्री जगन्नाथ भगवान उनकी मैं बलिहारी जाता हूं तो जगमोहन जगत को मोहित करने वाले हैं उनके पर मुंडा जाऊं उनके ऊपर बलिहारी जाऊं नौछा भर जाऊं ऐसे गायन कर रही और यही पौधे नित्य करे परम आविषे श्री महाप्रभु इसी भाव में नृत्य कर रहे हैं और एक एक भाव में एक एक जो परकर उनके स्वरूप को कहीं दिखा रहे हैं कि जो वैधि भक्ति का परकर है वो कह रहा है आह ये जगत के वो मोहित करने वाले हैं और जगत के मोहन में कौन कौन सी लीलाएं नया ने महाप्रभु के हृदय में स्फुट हो रही हैं कि इंद्र को कैसे मोहित किया उन्होंने ब्रह्मा को कैसे मोहित किया अब एक एक लीला का ध्यान हो रहा है और उस लीला का अभिनय हो रहा है इन्होने वायु को कैसे भष्म किया दावानल नल पान करते हुए अग्नि का कैसे भषमे किया जगत के जितने भी परतत्व है उन सारे तत्वों का मोहित करने वाले ये स्वरूप होकर के विराजमान हैं। कभी दासगण श्री नंद बाबा के ये राजकुमार हैं और राजकुमार आए उनके प्रति कितना आदर उस भाव को प्रकट कर रहे हैं कभी सखागणों के समूह को मोहित करते हुए विराजमान हैं। कभी वृंदावन की लताएं पताए कैसे मोहित हो रही हैं? इसको मोहित करते हुए उनके माधुर्य को देख करके मोहित कर रहे हैं अब महाप्रभु की एक ही जो पंक्ति वो पंक्ति न जाने कितने भावों को कितने प्रकार से अभिव्यक्त करने वाली जो जगमोहन इसके भी कितने अभिनय हो सकते हैं कितने प्रकार के अभिनय हो सकते हैं जगत को मोहित अब जगत में कौन कौन जगत है कौन कौन किस किस भाव से कैसे कैसे मोहित हो रहा है इसका यहां वर्णन किया जा रहा है प्रायः भारतीय संगीत और संगीत के तीनों पक्ष उनके ऊपर जो पाश्चात्य शैली की जो नृत्य कला है या गायन कला है वो एक आक्षेप लगाती है कि भारतीय संगीत बड़ा उबाऊ और वह पुनरोक्ति पूर्ण है परंतु ऐसा है नहीं कि उसमें रिपिटेशन बहुत ज्यादा है एक पंक्ति को लेकर के ही उसका बार बार उसी पंक्ति को, उसी पंक्ति पंक्ति को को पंक्त, नहीं क्योंकि भारतीय पद्धति नृत्य की और गायन की वादन की उन पद्धति की एक विशेषता है कि उसमें अनेक अनेक भाव दशाओं को और अनेक अनेक परिस्थितियों को वह कहीं एक स्वर की थोड़ी सी भंगमा को परिवर्तन करके उसको वापिस प्रस्तुत किया जाएगा और वापिस जब प्रस्तुत किया जाएगा तो वह पुनरुक्ति नहीं है बल्कि वह किसी वस्तु का नवीन परिवेशन है नए ढंग से उसकी प्रस्तुति है तो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो हर जगह नया है परंतु तो एक नए प्रेजेंटेशन को लाने के लिए एक नई अभिव्यक्ति को लाने के लिए प्रस्तुति को लाने के लिए एक ही वस्तु एक ही पंक्ति वह अनेक अनेक बार वह प्रस्तुत की जाएगी और उसे एक भाव को प्रस्तुत करने के साथ साथ अनेक अनेक जो संचारी भाव हैं कभी दुख का कभी विस्मय का कभी आश्चर्य का कभी व्याकुलता का कभी उत्सुकता का कभी निर्वेद का कभी हर्ष का ये जितने भी भाव हैं उन सारे भावों को कहीं एक स्वर लहरी की थोड़े से परिवर्तन के साथ में उसको प्रस्तुत किया जाएगा इसलिए जो उसको पहचानेगा नहीं वो तो ये कहेगा तत्वता चरम है इसलिए भारतीय पद्धति का जो गायन है उसको यदि कोई ये कहे कि एक बार में गो तो संतोष होगा ही नहीं जो गायक है उसको यह लगेगा कि अभी तुम्हें कुछ गाय नहीं उसको प्रस्तुत नहीं किया गया तो वो जैसे कहीं एक पद भी है तो उस पद में पहले ध्रुव है स्थाई जो है ध्रुव को वर्णन करेगा फिर ध्रुव के बाद में उस ध्रुव के साथ में अनेक अनेक जो संचारी भाव आए हैं उन संचारी भावों को वो कहीं अंतरा के रूप में प्रस्तुत करेगा तो पहले ध्रुव आया ध्रुव के बाद में किसी पद का दूसरा भाग आएगा उसके भाव उनमें संचारी भावों को प्रस्तुत करने के लिए अंतरा का प्रयोग होगा संगीत में अंतरा के बाद में फिर उन अंतराओं के बीच में भी आने वाले जो एक-एक भाव है एक एक जो परिस्थितियां और एक एक जो दृश्य है उन दृश्यों में विभिन्न जो भाव आएंगे संचारी आएंगे उन संचारियों का आलाप के माध्यम से वह गायन करेगा और आलाप के बाद में फिर जो तिलाना जो आगे का जो कहीं समाधि की स्थिति है उस समाधि की स्थिति में फिर दुगुन चौगुन और तिहाई करते हुए फिर अपने गायन को पुनः लाकर के कहीं सम के ऊपर स्थापित करना तो वो एक भाव को प्रस्तुत करने की पूरी की पूरी पद्धति है गायन में कहीं मातन होने के बाद में फिर पुनः जो स्थाई भाव है उसे स्थाई भाव पर लाकर के कहीं केंद्रित करने का प्रयास तो श्री महाप्रभु इसी प्रकार से गायन कर रहे हैं और श्री राय सोनू दामोदर जिस समय उसका गायन कर रहे हैं तो कभी जग में मोहित अटज्ञा कभी जग को मोहित करने वाले और जग में कौन कौन सी चीजें आएंगे उनका बार बार पुनरुक्ति पूर्वक गायन हो रहा है फिर परमुंडा में कैसे कौन सी वस्तु अपनी समर्पित की जाए मेरे पास में क्या क्या है उसको कैसे समर्पित किया जाए उसके ऊपर मैं कैसे समर्पण करने पर भी संतोष नहीं है उसके ऊपर कैसे बलहारी जाऊं कैसे न्यौछावर जाऊं इन भावों को प्रकट करने में नजाने कितनी भाव तरंगे आ रही है और उन तरंगों का गायन कर रहे हैं तो ये तो रस की एक अद्भुत रीति है हमारे बिहारी जी काल के समय यमुना जी में स्नान करने के लिए आए बृंदावन में यही मदन मोहन जी के जो पुजारी हैं वे आए प्रातः काल मंगला कराने के लिए तो देखिये महाराज महात्मा अपने रंग में डूब रहे हैं और केवल एक पद का गायन कर रहे हैं बड़े मधुर स्वर में और उस पद की लीला भावना कर रहे हैं कि आज श्री वृंदावन में श्री बिहारी तीर तीर पर वृंदावन में चरण करते हुए डोल रहे हैं स्नान करके कुछ बोले नहीं चले गए फिर थोड़ी देर में आए श्रृंगार आरती करके तभी देखा कि दातुन हाथ में लगी हुई है बिहार जी के फिर भी कुछ नहीं बोले राजभोग करके आए तब देखा तब भी वही ही पंक्ति बन, बनी हुई है कि यमुना के तट पर तीर तीरे श्री बिहारी आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे हैं और उसी लीला का चिंतन चल रहा है जब रात को संध्या को चार पे आए तो रहा नहीं क्या बोल महाराज सुबह से आपकी दातन पूरी नहीं हुई है हाथ में दातुन लगी हुई है अब तो स्नान पूरा करो तो ये रसकों की रीति है तो यहां पर जगमोहन परमुंडा यहां ऐसे जगत को मोहित करने वाले अब उनके कौन कौन से गुण शब्द कैसे मोहित करता है स्पर्श कैसे मोहित करता है रूप कैसे गंध कैसे मोहित कर रही है एक एक भाव का महाप्रभु गायन करते हुए विराजमान हो रहे हैं एक पदे नृत्य करे परम आवेश महाप्रभु के हृदय में श्री कृष्ण के शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनकी माधुर्य में जो भी आवेश आए उस माधुर्य के आवेश में ये नृत्य कर रहे हैं सब लोग चौधरी के दिव प्रभोर प्रेम जले भाषे और श्री महाप्रभु के नेत्र से पिचकारी की तरह से जो आंसू की धारा गिरती है वो संपूर्ण जगत को पवित्र करती हुई जो चारों ओर विराजमान है उनको पवित्र करते हुए विराजमान हो रही है तो चारों दिशाओं में प्रेम का जल जो है वह भाषित हो रहा है फैल रहा है बोल बोल बोलें प्रभु, और उस समय श्री महाप्रभु भी प्रोत्साहन करते हुए अपने साथ में और लोगों को भी बहाने के लिए कह रहे हैं हरि बोल हरि बोल ऐसा कहकर के बोलो बोलो ऐसा कह करके श्री महाप्रभु प्रभु वहां उठाकर के सब को उस संगीत में उस नृत्य में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ऐसे सबको प्रेरित कर रहे हैं हर ध्वनि करे लोक आनंद भाग भाग भालगा भाषिया आनंद में डूब करके सभी लोग उस समय आनंद में भाषिया डूब करके सभी लोग हर ध्वनि करते हुए विराजमान हो रहे हैं कर्भ परि मूर्छा या कभी कभी श्रीमद महाप्रभु कीर्तन करते करते मूर्छित हो जाते हैं परंतु ये मूर्छा तमोगुण की मूर्छा नहीं है ये मूर्छा प्रेम के आवेश की मूर्छा है एक मूर्छा होती है तमोगुण की हम लोग जो सोते हैं वो तमोगुण की अधिकता से सोते हैं परंतु महाप्रभु के शयन में भी वो तमोगुण का शयन नहीं है प्रेमी का तमोगुण का शयन नहीं है वह कहीं प्रेम में ही आस्वन कराने के लिए वह शयन होकर के विराजमान है तो स्वप्न के माध्यम से बहुत सारी जो लीलाएं हैं उनका श्री प्रभु भक्तों को दर्शन कराते हैं और सुशुक्ति में भी श्री सेवक जो भाव है सेवक भाव की का लय नहीं है उस उसकी में भी महाप्रभु और भक्तगण भक्तगणों में भी सेवक भाव जो है वो मैं कृष्ण का सेवक हूं ये जो भाव उनका निरंतर निरंतर बना रहता है तो आनंदपूर्वक ये महाप्रभु कभी मूर्छित होकर के गिरते हैं श्वास नहीं आए और उस समय महाप्रभु की श्वास भी रुक जाती है आचंभित प्रभु और हुंकार। और सब देख रहे हैं एकदम निश्चिष पड़े हैं और एक आए एकाएक महाप्रभु पड़े हुंकार करके एकदम उठ जाते हैं सब चौक जाए महाप्रभु के उस हुंकार का दर्शन करके सघन पुलक ये मूले तौर महाप्रभु के सात्विक भावों का वर्णन कर रहे हैं सात्विक कहते हैं जिनमें अपनी तरफ से कोई चेष्टा न की जाए हृदय में जब क्षोभ उत्पन्न हो तो हृदय के एक क्षोभ के कारण शरीर में जो चेष्टाएं स्वाभाविक रूप में हो जाएं, उनका नाम है सात्विक शांत चित्त का क्षुब्ध होना ऐसे चित्त का नाम है सत्व और सत्व से जो उत्पन्न हो ऐसे चित्त से जो उत्पन्न हो उनका नाम है सात्विक जैसे कोई जान बुझ करके अपने रोमों को खड़ा नहीं करेगा जब प्रेम उदय होता है उस समय रोम अपने आप खड़े हो जाते हैं आंसू कोई लाए नहीं जाएंगे आंसू अपने आप बह निकलेंगे मुंह का रंग अपने आप चमक उठेगा या बिरा में पीला पड़ जाएगा कंठ का अवरोध अपने आप हो जाएगा कोई प्रयास करके नहीं लाया जाएगा तो जो हां क्षुभित चित्त के कारण शरीर में जो चेष्टाएं अपने आप होंगी उनका नाम है सात्विक तो श्रीमद महाप्रभु में श्वेत कंप रोमांच मुखविवनता कंठावरोध उदूणना ये जो दशाएं हैं अश्रु ये जो दशाएं हैं ये दशाएं अपने आप आठ सात्विक भाव ये अपने आप उदित हो जाते हैं तो यहां पर कह रहे हैं सघने पुलक श्रीमद महाप्रभु उनका श्रीअंग में एकदम पुलक उत्पन्न हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि शेमुनी जो वृक्ष है उसमें रोमांच आ गए हो अपन समझ सकते हैं जैसे कदम वृक्ष वो रोमांचित हो रहा है कदम का पुष्प इस तरह से अपूर्ण रूप से श्रीमंद महाप्रभु के संपूर्ण श्री अंग में रोमांच उत्पन्न हो जाए तो शैम कभु प्रफुल्ल अंग कभु है सब श्री कभी महाप्रभु का अंग अत्यंत अत्यंत प्रफुल्लित हो जाए और प्रफुल्लित होकर के वो अत्यंत दीर्घ आकार को धारण कर ले और कभी अत्यंत अत्यंत क्षीर्ण होकर के वो विराजमान हो जाए तो दीर्घ भाव और कूर्म भाव ये दो महाप्रभु में विशेष रूप से दिखे दीर्घ भाव ऐसा कि जहां पर अस्थियों के जोड़ खुल जाए केवल खाल का आवरण रहे और जोड़ खुल जाए और हाथ खूब लंबे लंबे हो जाए और कभी खटखट -खट करके अस्थियां परस्पर जुड़ती हुई पता लगे स्वर करती हुई और फिर हाथ उनकी लंबाई अपने स्वाभाविक रूप में आ जाए तो कभी असाधारण रूप से हाथ पैर के जोड़ बड़े हो जाएं उसका नाम है दीर्घ भाव कभी कूर्म भाव कछुआ जैसे भयभीत होकर के अपने सारे अंगों को भीतर छिपा लेता है ऐसे श्री महाप्रभु पूर्व भाव को धारण करके विराजमान हो जाते हैं श्री महाप्रभु के प्रत्येक अंग से उस समय रोमांच और की धारा भी प्रवाहित हो रही है सघन प्रति पृथ्वीरोपे है प्रश्वेद रक्तोद्भव और कभी कभी प्रश्वेद के साथ साथ रक्तोद्भव रक्त जो है उसका भी प्रवाह होने लगे रक्त की बूंदें भी कहा प्रश्वे के साथ में सामने प्रकट हो जाए ऐसा अपूर्व भाव श्रीमंद महाप्रभु में विराजमान और ऐसा महाप्रभु उनमें कंठावरोध हो जाए और जगन्नाथ ये भी शब्द का पूरा पूरा उच्चारण नहीं करें जग मम ऐसा कहकर के महाप्रभु टूट टूट करके अक्षर जो है वो अक्षरों को भूल रहे हैं गदगद जो है उनको कह रहे हैं एक एक दंत पृथक पृथक एक-एक दांत जैसे अलग होकर के तपकने लग जाए ऐसी दशा है कि जरा सा हाथ लगाओ तो हाथ में आ जाएगा तो एक एक दंत ये पृथक पृथक नोड़े एक एक दांत जैसे अलग अलग हो रहा है ऐसा हो रहा है पृथ्वी पर ही गिर पड़ेगा दंत ऐसे ही दांत नीचे लटक रहे हैं बाहर निकल आए हैं लटक रहे हैं ये भूमि खसे पड़ी जैसे पृथ्वी के ऊपर गिर जाएंगी ऐसी दशा हो रही है तब श्री नित्यानंद प्रभु सृजन उपाय क्रम क्रमे, -क्रमे कीर्तनिया राखी सभाए उस समय श्रीमंद महाप्रभु श्री नृत्यान प्रभु उनके आवेश को देख करके क्षण क्षणे बारह प्रभु आनंद आवेश महाप्रभु का आनंद आवेश बढ़ रहा है तृतीय प्रहर हिल नृत्य नवशेष नृत्य करते करते तीसरा प्रहार हो गया और परंतु तो नृत्य का अवशेष नहीं है एक ही लीला उनका ही जगमोहन परमुंडा बस ये गायन जो है उनको ही कर रहे हैं जैसे बेहरत लाल बिहारी श्री यमुना के तीने तीन जैसे बहन देव जी का ऐसे यहाँ पर कोई लीला हो रही है एक एक पद का ही गायन होते हुए तीन प्रहर व्यतीत हो गए हैं तृतीय प्रहर है नृत्य नवशेष नृत्य नहीं है कभी समाप्त होने पर सब लोग आनंद सागर सब लोग देश और काल इनके अधीन होकर के विराजमान परंतु यहां पर देश और काल इन दोनों का प्रभाव भी जैसे स्थिर हो गया है रुक गया है। देश काल को मुख्य रूप से निमित्त कारण कहा गया मूलतः निमित्त कारण है कोई चेतन व्यक्ति और आनुषंगिक निमित्त कारण है वो है सर्वव्याप्त निमित्त कारण वो है देश और काल देश काल भी कहीं ना कहीं कारण हो करके विराजमान है इसलिए उनको निमित्त कारण कहा गया तो जो स्वयं कोई दूसरी वस्तु बनता है उसको कहते हैं उपादान कारण जैसे मिट्टी घड़े के रूप में परिणत हो रही है मिट्टी को कहेंगे उपादान कारण जो अयु सिद्ध करके स्वयं अपने आप को दूसरे रूप में परिणत करती हुई विराजमान है उसका नाम है उपादान कारण जैसे मिट्टी अपने आप का नाश नहीं कर रही है और घड़े के रूप में परिणत हो रही है सोना अपने आप का नाश नहीं कर रहा है और वह कटक कुंडल इनके रूप में परिणत कटक माने हाथ का कड़ा कड़ा और कुंडल के रूप में परिणत हो रहा है तो हो गया उपादान कारण और जो मैकेनिक है उसको हम कहेंगे नृत्य कारण परंतु मैकेनिक के साथ में अकेला मैकेनिक मेक, कोई कार्य नहीं कर सकता है मैकेनिक के साथ में उसकी मशीन के साथ में दो चीज और जुड़ी हुई है और वो दो चीज हैं स्थान और काल देश और काल ये भी निमित्त कारण हो करके ही विराजमान है इसलिए जो डाइमेंशंस हैं वे डायमेंशन केवल तीन नहीं है लंबाई चौड़ाई गहराई तीन नहीं है बल्कि देश और काल ये भी पांच डायमेंशन कहीं विद्यमान तो वे भी निमित्त कारण होकर के कहीं विराजमान तो यहां पर निमित्त कारण भी स्थगित हो गया देश और काल वो भी जैसे प्रभाव नहीं कर डाल रहे हैं यद्यपि श्री जगन्नाथ जी का जो परिक्रमा है वो बेड़ा बहुत विस्तृत है खूब बड़ा है लंबा चौड़ा है परंतु तो लंबा चौड़ा होते हुए भी कितने व्यक्ति वहां पर समा गए और फिर भी तुरंत अवकाश है नृत्य के लिए पर्याप्त अवकाश वहां पर विराजमान पृथ्वी प्रदान कर देती है धाम की विविधता प्रदान कर देती है कि सीमित यमुना पुन पर तीन सौ करोड़ गोपिंद उनके लिए अलग अलग बिहार के लिए कुंज श्री वृंदावन में उपस्थित हो जाए जो कि तीन तीन प्रकोटाओं से युक्त और सारी सुविधाओं से युक्त हैं ऐसे ही कुंज प्रकट हो जाए तो ठाकुर के वैभव का क्या ठिकाना परंतु वैभव पर किसी का ध्यान नहीं है वहां पर केवल माधुर्य में ही एकमात्र ध्यान होता है तब सब लोग उथलिल आनंद सागर सब लोगों के हृदय में आनंद सागर उमड़ रहा है सब लोग पसारिल देह आत्मघर। सबको न देही की चिंता है न अपने घरों की चिंता है तब श्री प्रभु ने एक उपाय किया और क्रम क्रम करके जो कीर्तनिया थे उन कीर्तनियाओं को आपने रोका उन्होंने जितने भी कीर्तनिया हैं उनको एक एक करके चुप किया राखिल सभाए स्वरूप संगमात्र एक संप्रदाय उस समय स्वरूप के साथ में केवल एक संप्रदाय विराजमान है और उस समय स्वरूप से हो गाए। और गायन प्रभु स्वरूप के साथ में मंद स्वर में कभी गायन कर रहे हैं कोलाहल प्रभु प्रभुर बाह्य हई जब कोलाहल समाप्त हुआ आवेश समाप्त हुआ उस समय श्री प्रभु को कुछ बाह्य हुआ ये भक्ति भी रोग है पुराने संत कहते थे बोले भाई किसी को बीड़ी पीना हो तो क्या करे वो बीड़ी पीने वालों के साथ में बैठना शुरू कर दो बीड़ी पीना सीख जाओगे अपने आप किसी को जुआ खेलना सीखना हो तो जो हो के साथ में बैठ जाओ तो अपने आप सीख जाओगे ऐसे यदि भक्ति जानू हो तो भक्तों के साथ में बैठना प्रारंभ कर अपने आप भक्ति का करना आ जाएगा संतों का संगे यदि करेगा तो अपने आप भक्ति आ जाएगी तो ये भक्ति अपना प्रभाव डालती है जो भक्तों के माध्यम से अनधिकारी को भी प्राप्त हो जाती है तो श्रीमद महाप्रभु उस समय स्वरूप के साथ में गायन कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु धीरे धीरे गायन कर रहे हैं कोलाहल जब शांत हुआ तब प्रभु को कुछ बाह्य ज्ञान हुआ बाहर का ज्ञान हुआ और तब नित्यानंद स्वभाव श्रम जनाए और तब श्री नित्यानंद कामना करता सब लोग बहुत थक गए हैं अब कीर्तन को विश्राम दीजिए बहुत देर हो गई है भक्त श्रम जान कई ले कीर्तन समापन भक्तों का श्रम जान करके महाप्रभु ने कीर्तन का समापन किया और सभा लाया आश कई ले समुद्र स्नपन और सबको लेकर के श्री समुद्र में पधारे और समुद्र में सबके साथ में श्रीमंद महाप्रभु ने स्नान किया श्री जगन्नाथपुरी के समुद्र परम तीर्थ स्वरूप होकर के विराजमान तीर्थ राज होकर के विराजमान है जहां पर स्वयं श्रीमंद महाप्रभु नृत्य करते हैं और प्रकट रूप में भी जितने भी तीर्थ वे सब श्री बंगाल की खाड़ी पूर्व समुद्र उसमें ही आकर के मिलते हैं तो भारतवर्ष की जितनी भी नदियां हैं वे सब जाकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में ही मिलती हैं। केवल दो नदी हैं नर्मदा और ताप्ती जो कि अरब समुद्र में मिलती हैं। बात बाकी है बाद नदियां भले कहीं से भी निकले वे सब जाकर के मिलती हैं पूर्व में पश्चिम के समुद्र में कोई नदी नहीं मिलती है केवल दो नदी के छोड़ करके तो तीर्थ स्वरूप होकर के विराजमान महाप्रभु ने जब वहां पर स्नान किया तब तो कहना ही किया श्री महाप्रभु आनंद पूर्वक समुद्र स्नान कर रहे हैं और सभा लाया प्रभु किल प्रसाद भोजन, सब को लेकर के श्री प्रभु ने प्रसाद भोजन किया और सभा के विदाए दिन करते शयन श्री महाप्रभु ने शयन करने के लिए सबको विदा किया है श्री गंभीरा के द्वार के ऊपर महाप्रभु शयन कर रहे हैं और श्री गोविंद आकर के आपके चरणों को धीरे धीरे दबा रहे है। आचे हैं सर्व काल आदृढ़ नियम महाप्रभु का ये सभी काल में सुदृढ़ नियम है कि प्रभु यदि प्रसाद पाया करें शयन प्रभु यदि प्रसाद पाकर के शयन करते हैं तो गोविंद आसिया करे पाद संभाव श्री गोविंद आकर के महाप्रभु के चरणों को दबाते हैं और तबे आए प्रभु शेष परिंद भूजन जब प्रभु शयन नींद आ जाती है उस समय तब श्री गोविंद वे शयन करने के लिए भोजन करने के लिए जाते हैं तो तब याय प्रभु शेष परिंद और श्रीमद महाप्रभु का जो प्रसाद है शेष उस शेष भाग का श्री गोविंद शयन करते हुए विराजमान सब द्वार जुड़ी प्रभु छे अक्ष आज सब द्वार जुड़ी, श्री महाप्रभु अपने गंभीर में इस प्रकार से सो रहे हैं कि सब दरवाजे तो बंद हैं वैसे भी गंभीर में भीतर प्रवेश करने में एक ही दरवाजा है तो सब द्वार तो बंद हो रहे हैं एक दरवाजा जो है वो खुला है भीतर आईत गोविंद नारे गोविंद निवेदन श्री गोविंद उस समय भीतर जाने के लिए निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु जरा सा सड़क जाओ बगल में हो जाओ एक पास पा, आ, करवट लेकर के थोड़ा सो जाओ तो एक पास हो मोर देह भीतर ही आई थे मैं भीतर जा सकूं प्रभु के शक्तु नहीं अंगे चलाई थे बोले भैया मेरे तो हाथ पम में अब दम नहीं है मेरे हाथ पा मिल नहीं रहे हैं और बिल्कुल दरवाजे के ऊपर इस तरह से सो रहे हैं कि महाप्रभु के चरण तो हैं भीतर कमरे के अंदर और सिर्फ देरी के ऊपर है बाहर की तरफ निकला हुआ है और हाथ फैला करके ऐसे सो रहे हैं और गोविंद कह रहे हैं हमारे जरा सा सड़क जाओ मैं चरण सेवा करने के लिए भीतर जाना चाहता हूं परंतु तो महाप्रभु कह रहे हैं प्रभु कहीं कह शक्त नहीं अंग चलाई मेरी इस अंग चलाने की शक्ति नहीं है बार बार गोविंद इस तरह से शहन कर रहे हैं कि एक किनारे हो जाओ और प्रभु कहे कि आमी अंग नारे चौलाई थे कि मैं अपने अंग को हिला भी नहीं सकता हूं गोविंद कहे चाहते करी ते चाहे पाद संवाहन मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं प्रभु कह रहे हैं कि कर न कर यही लग तो मान मान कि जो तुमको करना हो चाहे मत करो मैं तो हिल नहीं सकता हूं तबे तो गोविंद बहिर्वास तार ऊपर दिया उस समय गोविंद ने अपने दुपट्टे को उतार करके महाप्रभु के ऊपर लेटाया और भीतर घर गेला महाप्रभु के लांगिया और महाप्रभु को उंग करके छलांग लगा करके ये भीतर कूद गए कमरे के अंदर कूद गए और पाद संभान कहिल कट पृष्ठ चापेल चरण दावे चरण दाबने के बाद में कमर पीठ सब महाप्रभु की दावे और मधुर मर्दन प्रभु परिश्रम गे मधुर मधुर मर्दन कर रहे हैं उससे प्रभु का पूरा मर्दन पूरी उनका थकान वो दूर हो रही है और प्रभु को नींद आ गई प्रभु निद्रा हइल प्रभु गोविंद चापे अंग दंड दुई बही प्रभु निद्रा हइल भंग इस प्रकार गोविंद अंग दबा रहे हैं और प्रभु को नींद आ गई और उस समय दो घड़ी व्यतीत हुई माने 48 मिनट 24 घड़ी मिनट की एक घड़ी 48 मिनट व्यतीत हुए हैं और इनकी निंदा निद्रा महाप्रभु की अब्ध टूटी गोविंद देखिए प्रभु क्रुद्ध होया गोविंद किनारे पर बैठे हुए हैं और प्रभु क्रुद्ध होकर के गोविंद से कह रहे हैं कि अद्याप एक क्षण आछिया बसिया के अभी तक तुम यही बैठे हो तुमने भोजन नहीं किए भिक्षा नहीं किए अभी निद्रा हिल कैल नहीं गेला प्रसाद खाई थे अरे मुझे जब नींद आ गई तो तुमको प्रसाद खाने के लिए जाना चाहिए था प्रसाद जाने के लिए क्यों नहीं गई मैं मैं जब सो रहा हूं तो तुम यहां बैठे क्यों हो गोविंद कहे द्वारे नहीं, नहीं पोते महाराज जाता कैसे आप दरवाजे पर हाथ पर फैलाकर करके सो रहे थे जाने के लिए रास्ता ही नहीं था रास्ता होता तो चला जाता प्रभु के भीतर तबे तो आईला के मने बोले भीतर भी तो आए होगे भीतर कैसे आए थे पैसे के प्रसाद लेते ना कहीं लोग गोमने इसी प्रकार प्रसाद लेने के लिए बाहर क्यों नहीं गए जैसे आए वैसे बाहर भी जा सकते थे गोविंद को है मनी अमार सेवा से नियम गोविंद मनी मन में कह रहे हैं कि मेरा सेवा का नियम है अपराध हो, हो। के, के गमन भले अपराध हो नरक में जाना हो पंत सेवा को कैसे ये सेवा छोड़ना बहुत बड़ी बात है सेवा नहीं छोड़ सकता हूं सेवा लागे कोट अपराध ना ही गणी सेवा करने के लिए करोड़ों अपराध मिले तब भी मैं उन अपराधों को गिनूंगा नहीं उनसे डरूंगा नहीं मुझे नरक मिलता है तो मिल जाए अपराधा भाषे भय मानी ंतु तो अपने लिए अपने पेट के लिए जाता तो अपराध का आभास होता और अपराध आभास से भी मैं भय मानता हूं तो सेवा के लिए करोड़ों अपराध हो जाएं तब भी सेवा करने के लिए तैयार हूं परंतु तो अपने पेट के लिए अपराध के आभास मात्र से ही मुझे भय लगता है एत सब मनि कोरी गोविंद रोहिला ऐसा कहकर के करके कुछ कहा नहीं मन मन में विचार कर रहे हैं गोविंद प्रभु के पूछिला तार उत्तर न दिया प्रभु गए क्यों नहीं क्यों नहीं गए क्यों नहीं गए कई बार प्रभु ने पूछा परंतु गोविंद ने उत्तर नहीं दिया माने अपनी बढ़ाई कैसे दिखाएं ये कैसे दिखाएं मैं इतना भाव भक्त हूं ये कहीं अभिमान नहीं आ जाए प्रत्यय प्रभुरा आई ले आए प्रसाद लेते श्री प्रतिदिन प्रभु को जब निद्रा आ जाए चरण दबाते दबाते तब ये प्रसाद लेने के लिए जाते हैं से दिवसे श्रम जाने रोहि चापीते परंतु उस दिन इन्होंने कहा कि आज प्रभु ने बेड़ा कीर्तन में बहुत परिश्रम किया है नाकृत लीला में बहुत थक गए हैं इसलिए महाप्रभु के चरणों को दबाते ही रहे या हो पसना ही केमोने मोने जाने के लिए रास्ता है नहीं कैसे जाते महा अपराध है प्रभु ने प्रभु को यदि उल्लांग करके जाता तो महा अपराध होता है भक्ति शास्त्र सूक्ष्म धर्म ये भक्ति शास्त्र का ये सब सूक्ष्म धर्म है इस सूक्ष्म धर्म को श्री गोविंद अच्छी तरह से जानते हैं चैतन्य कृपा जाने ऐर्म मर्म श्री चैतन्य की कृपा से श्री गोविंद को ये धर्म का मर्म अच्छी तरह से पता है इस प्रकार श्री महाप्रभु की भक्तगण वे सेवा सुख में परम परम निष्णात होकर के विराजमान हैं। श्री गोविंद की महिमा और सेवा में प्रवृत्ति उसको दिखाया नौर हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद